ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण के अंतिम अंतिम भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान सो एना ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्दार्थ परब्रह्म नहीं हो सकता े बता रहे हैं जो लोग सयेन ब्रह्म गमे स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का परब्रह्म अर्थ करना चाहते हैं उनके मत में विद्यमान दोषों को दिखाते हुए बता रहे हैं कि स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म ही है परब्रह्म नहीं तो कई लोगों के मत को जीव ब्रह्म के भेदाभेदवादी विचारकों के अनुसार दो विकल्प करके निराकरण कर दिया उनके मत का और अत्यंत भेदवादी के भी मत का निराकरण कर दिया मीमांसको अत्यंत भेदवादी ही हैं वे कहते हैं स एनान ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म ही है मुख्य पूर्व पक्षी तो वे ही है परम जयमुख्य तो उनका मत दूषित कर रहे हैं भगवान भाष्यकार बता रहे हैं उसमें दोष यदि ये, ये कहेंगे मीमांसकों के अनुसार मीमांसक कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की मोक्ष के लिए कोई आवश्यकता नहीं है और जीव को ब्रह्मरूप मानने की भी आवश्यकता नहीं है जीव को ब्रह्मरूप माने बिना ही मोक्ष सिद्ध होगा मोक्ष है संसाराभाव तो संसाराभाव रूप मोक्ष की सिद्धि के लिए जीव को ब्रह्म रूप मान लो इसकी आवश्यकता नहीं है वो तो संसार के निमित्त को समाप्त कर दो तो संसार नहीं रहेगा संसारा भाव होगा ये मोक्ष है जन्म नहीं होगा जन्म के हेतु कर्म को समाप्त करने से तो कर्मा भाव जिससे सिद्ध हो ऐसा आचरण कर ले तो नित्य निमित्त कर्म का अनुष्ठान प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए करते रहे <coughs> काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म करना छोड़ दें, और जो पहले किए हुए कर्म हैं, उनका फलोपभोग इसी जीवन में करके फलोपभोग से समाप्त कर दे तो काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म ही तो अपना फल भोगवाने के लिए जन्म के आरंभक बनते हैं काम्य कर्म और निषिध कर्म किए नहीं नित्य कर्म और नैमित्तिक ने, कर्म का तो भोगने योग्य फल नहीं होता उनके अनुसार इसलिए वे जन्म के आरंभक नहीं बनेंगे तो कर्म रूपी निमित्त का अभाव होने से संसारा भाव रूप मोक्ष ऐसा ही उपपन्न होगा सिद्ध होगा उसके लिए जीव को ब्रह्म रूप मानने की क्या जरूरत है यह जो मीमांसकों का कथन है इसका निराकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं तो ये कहा कि कर्म का कर्म रूप जो संसार का निमित्त है उस संसार के निमित्तभूत कर्म का अभाव दुर्ज्ञान है कर्म के अभाव को समझना अत्यंत कठिन है क्योंकि पूर्व में अनेकों जन्मों में किए हुए जो विरुद्ध फल वाले कर्म हैं उनका इसी एक शरीर से सब सबका फलोप करके क्षय होगा यह निश्चय करना संभव नहीं है इस शरीर से तो जिन कर्मों का फलोपभोग किया जा सकता है ऐसे आरब्ध कर्म फलों का ही आरब्ध फल कर्मों का ही हो जाएगा क्षय और पूर्व में अनेकों जन्मों में अनुष्ठित अनेकों जो कर्म हैं जिनका फलोप नहीं हो पाया वे विद्यमान रहेंगे उनसे जन्म ही प्राप्त होगा न कि संसाराभाव जन्माभाव रूप मोक्ष वे जन्म के निमित्त विद्यमान रहेंगे अब ये कहो कि जन्म के निमित्त भूतों संचित कर्मों का अनारब्ध कर्मों का अनारब्ध फल कर्मों का अस्तित्व साधक कोई प्रमाण नहीं है तो ये नहीं कह सकते श्रुति इसमें प्रमाण है रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से कर्म कर्मशेष सिद्ध होता है प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त भी पहले किए हुए अभुक्त फल कर्म रहते हैं इसका ज्ञापक यह श्रुति वचन है संचित कर्मों के अस्तित्व का वे बन जाएंगे जन्मांतर के आरंभक ऐसा श्रुति बता रही है यदि ये कहो कि श्रुति ने तो केवल संचित कर्मों का अस्तित्व मात्र बताया वे संचित कर्म जो श्रुति के द्वारा बताए गए हैं अभुक्त फल उनका फलोपभोग किए बिना ही क्षय हो जाएगा नित्यनिमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से ऐसा यदि मीमांसक कहना चाहेंगे तो सिद्धांतियों ने कहा कि न ये नहीं कह सकते संचित कर्म में तो दोनों प्रकार के कर्म है ना पुण्य भी है पाप भी है तो पुण्यात्मक संचित के साथ नित्यनैमित्तिक कर्म का विरोध न होने से निवर्त निवर्तक भाव नहीं बन पाएगा निवर्त निवर्तक भाव विरोधियों में होता है नित्य नैमित्तिक कर्म और पाप का तो मान सकते हैं विरोध इसलिए पापात्मक संचित का क्षय नित्य कर्म से भले ही हो जा लेकिन पुण्यात्मक संचित नित्य कर्म के अविरोधी होने से नित्यनैमित कर्म से उनका क्षय नहीं होगा और सारे पाप एक जन्म के नित्य नैमितिक कर्म से निवृत्त हो जा ये संभव ही नहीं है नित्य नैमितिक कर्म में जितने संचित गत किलबिस को दूर करने की शक्ति है उतनों को तो वे दूर करेंगे लेकिन बहुत से संचित कर्म हैं जो नित्यनैमित्तिक कर्म से निवृत्त नहीं होते उनके लिए अन्य साधनों की जरूरत होती है इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान से ही सब निवृत्त होंगे पाप कर्म भी ये नहीं कहा जा सकता तो जो नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान से निवृत्त नहीं हो पाए पापात्मक संचित वे भी और पुण्यात्मक संचित कर्म भी जन्मांतर के आरम्भक रहेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि नित्य नैमितिक कर्म करते रहने से और काम्य तथा निषिद्ध कर्म न करने से हो जाएगा मोक्ष ये नहीं कहा जा सकता ये सिद्धांति कह रहे हैं यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल तरोधाभा विरोधे क्षप्यक्षेपको बचन्मरसिता सुनानकैरस्तिरोधशुद्धिशेषा दुरीताशुवात्तिरोधे क्षेप न तो निमित्तत्व उपपत्ते और दुश्चरित श्यापी अशेष क्षेत्र अनव यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना अब नच इत्यादि की चर्चा होनी है नच इत्यादि का अवतरण है टीका में क्रियमाण निदीना जन्म सिया कर्मणा पितृलोक पितृलोकअ विशेष्रुते स्मृत नित्य एक तो ये बताया मीमांसकों का मानना है कि नित्यनिमित कर्माष्ठान से कोई फल नहीं होता और उधर जो है प्रत्यवाय की मात्र प्राप्ति नहीं होगी नित्य नैमितिक कर्म करने से ये कह रहे हैं और फल भी बताया नित्य नैमितिक कर्मानुष्ठान से संचित की निवृत्ति होगी करके एक पूर्वापर विरोध उनके कथन में भी है ना और दूसरी बात सिद्धांती कहते हैं नित्य नैमितिक कर्म का कोई फल नहीं होता है ये कहना भी गलत है नित्य नैमितिक कर्म फल के आरंभक होते हैं नित्य नैमितिक कर्म से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है वह उनका आनुषंगिक फल है स्वर्ग प्राप्ति मुख्यत्व तो है सिद्धांत के अनुसार चित्त शुद्धि और आनुषंगिक फल है स्वर्गादि की प्राप्ति ये सामान्य श्रुति कर्मणा पितृलोक इत्यादि बताती है इसे कह रहे हैं कि क्रियमानीना जन्म सियात टीका में तन्न इत्यादि इस प्रतीक के बाद में जो टीका है कि क्रियमाण नित्यादि नापी जन्म सियात तो क्रियमाण जो नित्य कर्म और आदि शब्द से नैमित्तिक कर्म है इनसे भी जन्मांतर सिद्ध होगा नित्य नैमित्तिक कर्म भी जन्म के निमित्त बनेंगे कहा ये कैसे किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं तो सिद्धांत कहते हैं कर्मणा पितृलोक इति अविशेष श्रुते कहते एक सामान्य श्रुति है कर्मणा पितृलोक तो कर्मणा पितृलोक इस सामान्य श्रुति के आधार पर ये निश्चित होगा कि नित्य कर्म भी जन्म के आरंभ होते हैं जो सकाम कर्म का विधान करने वाले विधि वाक्य है वे तो सामान्य रूप से अपने विधेय विधे साधन के साथ उनका फल विशेष भी बताते ही हैं कि यदि आपको संसार अंत इस फल विशेष की कामना है तो यह कर्म विशेष करो ये हुआ उस फल के साधन के रूप में विहित तो नित आ, काम्य कर्म संसार अंतपाति फल विशेष की कामना से प्रेरित होकर के किया गया जो उस फल की प्राप्ति का शास्त्र ने बताया हुआ साधन रूप कर्म उसे काम्य कर्म कहते हैं तो काम्य कर्म का विधान करने वाले वाक्यों में ही उनका संसार अंतपाती फल विशेष का भी निर्देश होता है उन्हें कहा जाता है काम्य कर्म विधि उन वाक्यों को तो काम्य कर्म विधि के द्वारा तो काम्य कर्मों का फल विशेष बताया ही जा रहा है ये ये होगा करके तो फिर ये जो सामान्य श्रुति है कर्मणा पितृलोक प्रजया अयन लोको जय्य कर्मणा पितृलोक विद्य देवलोक ये वचन है तो यहाँ ये कर्मणा पितृलोक ये श्रुति कह रही है कि पितृलोक की प्राप्ति होती है कर्म से कर्म रूप साधन से तो ये कौन से कर्मस से वेद ने बताया हुआ कौन सा कर्म विशेष है जो लोक की प्राप्ति कराता है शरीर छूटने के बाद तो ऐसा जो अलग अलग कर्म विशेष है वो तो बता दिया है वो अलग अलग उसका उनका फल विशेष भी सकाम कर्मों का तो यहाँ कर्मणा पितृलोक के सामान्य श्रुति में कर्म शब्द से कौन से कर्म लेंगे तो सकाम कर्म नहीं ले सकते तो वे कौन से कर्म हैं जो बताए जा रहे हैं कर्मणा पितृलोक इसमें पितृलोक की प्राप्ति के साधन तो मानना पड़ेगा कि जिन कर्मों का विधान तो हुआ लेकिन फल विशेष नहीं बताया गया ऐसे कर्म अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का फल तो नहीं बताया गया लेकिन करने के लिए बताया है श्रुति ने उनित्य कर्म है श्राद्धादि नैमित्तिक कर्म है ये करने के लिए तो कहती है श्रुति लेकिन फल नहीं बताती उन्हीं कर्मों को कर्मणा पितृलोक में सामान्य रूप से प्रयुक्त कर्म शब्द से लिया जाएगा अनुष्ठित नित्य नैमित्तिक कर्मों को और उनसे पितृलोक यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है कर्मणा पितृलोक में पित, शब्द स्वर्ग का परामर्शक है स्वर्ग की प्राप्ति होती है विश्वजित न्याय से एक विश्वजित न्याय है मीमांसा में विश्वजित कर्म करने के लिए तो बताया लेकिन उसका क्या फल होगा ये नहीं बताया गया है तो कहा जाता है कि ऐसे कर्मों का फल स्वर्ग होता है मीमांसा में निर्णय बताया गया तो उसी न्याय के आधार पर अग्निहोत्रादि नित्य निमित्त कर्म करने के लिए तो कहा जा रहा है लेकिन फल विशेष का कथन नहीं है तो उनका क्या फल माना जाए तो मीमांस कहेंगे स्वर्ग विश्वजीत न्याय से उनका फल स्वर्ग होगा तो इस प्रकार ये नित्य निमित्त कर्म भी तो कर्मणा पितृलोक इस श्रुति के आधार पर जन्मांतर के हेतु बन रहे हैं ये टीकाकार कह रहे हैं कि क्रियमान नित्यादि ना भी जन्म पितृलोक इति अविशेष श्रुते और स्मृति भी आप स्तंभ वाक्य बताया जा रहा है और स्मृति से भी ये बात निश्चित होती है कि कर्म से जन्मतर होता है नित्यनैमित्त कर्म से भी भाष्य को देखिए नित्य प्रत्यवाय मात्रम न पुनः इति अस्ति। अनुनिष्पादिनः प्रत्यवायात्रपत्तिलांतरुनिष्पादीन कहते हैं ऐसा कोई प्रमाण है नहीं जो ये बता दें कि नित्य नैमितिक कर्म के अनुष्ठान का फल केवल प्रत्यवाय दोष की अनुत्पत्ति इतना मात्र है प्रत्यवाय दोष लगने नहीं देता नित्यनैमित कर्म का अनुष्ठान दूसरा कोई फल उनका नहीं है इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है ये कह रहे हैं कि नित्यनत्कर्माष्ठा प्रत्यवाय भवति न पुनः फलांतरोत्पत्ति अनेती पद का अध्याय करना मत फलार की उत्पत्ति नहीं होती है केवल प्रत्यवाय दोष की अनुपत्ति अत्पत्तिमात्रन कर्म के अनुष्ठान से होती है ची प्रमा कोई फला अष्पादीन संभवात् तो अनुनिष्पादी जो फलांतर है वह संभव होने से अनुनिष्पादी ये फलांतर का विशेषण है अनु यानी पश्चात निष्पादी यानी उत्पन्न होना जिसका स्वभाव है तो कर्मानुष्ठान के पश्चात उत्पन्न होना स्वभाव है फल का इसलिए उसे कहा जाता है अनुनिष्पादी फल को कहा जाता है अनुष्ठान कर्मानुष्ठान हुआ तो फल का स्वभाव है कि वह कर्म के पश्चात होगा ही होगा तो अनुनिष्पादि न फलांतर से संभव तो फलांतर संभव है वो फलांतर क्या होगा तो कर्मणा पितृलोक इस श्रुति के द्वारा बताया गया स्वर्ग तो स्वर्ग में देवता जी का जन्म ये नित्य कर्म फल होगा इसलिए नित्य नित्यनैमित्तिक कर्म करते रहो तो जन संसाराभाव सिद्ध होगा ये नहीं कह सकते आगे कहते हैं स्मृति ही आप स्तंभ स्मृति भी बता रहे हैं तो आपस्तंभ नाम के जो ऋषि हैं वे बताते हैं तद यथा आम्रे फलार्थे निर्मित छाया गंधो अनुत्पद्य एवं धर्म चरियमान अर्था इति तो कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति को आम अच्छे लगते हैं तो उस उसके पास जमीन भी है तो उसने सोचा कि आम का फल लगाया जाए आम का पेड़ ही लगाया जाए, तो आम का पेड़ लगाया किस लिए फल प्राप्त करने के लिए आम के तो फलार्थे आमरे निर्मिते सती तो निर्मिति का अर्थ है लगा दिया उगा दिया उसको तो उतने से आम के फल मात्र उस आम के पेड़ से लेता है और कहीं तोरण आदि बनाने के लिए आम्र पल्लव चाहिए पत्ते तो उस पेड़ से लेता है कि नहीं लेता तो पत्ते पल्लव बनाने के लिए आवश्यक होते हैं इसलिए पेड़ थोड़ी लगाया था और कभी बहुत धूप है छाया की उसे आवश्यकता है तो छाया में उस पेड़ के बैठता है कि नहीं बैठता है तो ये तोरण आदि बनाने के लिए पत्ते लेना और छाया में बैठना धूप आदि से बचने के लिए ये भी फल है फल है कि नहीं उस पेड़ का यह आनुषंगिक फल कहा जाता है तो आनुषंगिक फल भी उसी पेड़ से वो प्राप्त करता है वो तोरण तोरण आदि बनाने के लिए कहीं आम्रपत्ते लेने के लिए दूसरे आम के पेड़ के पास नहीं जाता और मुख्य फल जो आम के फल हैं वो तो लेता ही है ये भी आनुषंगिक फल ले लेता है ऐसे ही नित्यनैमित्तिक कर्म है उस आम के पेड़ के तरह उनका मुख्य फल है शुद्धि और आनुषंगिक फल हैं जो सकाम कर्म करना छोड़ देता है नित्य नैमित्तिक कर्म मात्र करता है तो उसे अभी वैराग्य नहीं हुआ है तो गीता में कहा है कि नहीं अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि जिसने योग भ्रष्ट की क्या स्थिति होगी क्या जैसे बादल आते हैं कर्म तो जन्म का हेतुभूत जो कर्म है वो तो छोड़ दिया और योग कर रहा था बीच में किसी निमित्तवशात तो योग छूट गया ज्ञान का साधनभूत योग निधि ध्यान नहीं हो रहा तो ओ अपरो ज्ञान नहीं होगा तो अप्रोक्ष ज्ञान न होने से ज्ञान का फल मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा और कर्म तो छोड़ दिया है तो उसका क्या होगा ऐसे साधक का जन्म कौन सा होगा भविष्य में या जैसे बादल आए और बरसे बिना ही जोर की हवा आई और उसे छिन्न विन्न हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही उन बादलों को जैसे वायु ने नष्ट कर दिया ऐसा वो बीच में ही नष्ट हो जाएगा न मुक्त तो होगा न कोई संसार में उसका जन्म होगा ऐसा होगा ये अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से लेकिन भगवान ने कहा नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात तो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और साक्षात्कार न होने से मुक्त तो नहीं होता लेकिन उसका जन्म होता है उषित्वा वाश्वती सम उत्तम लोगों में अनेकों वर्षों तक दिव्य अनेकों वर्षों तक रह करके फिर साधक बन करके आता है और फिर आगे की साधना करता है वह जो उत्तम लोक में उसका जन्म हुआ है साधक का वह आनुषंगिक फल है नित्य नैमितिक कर्म का एक अर्थ है हाँ। तो सकाम कर्म का तो उनका आनुषंगिक है अंत शुद्धि चित्त की शुद्धि नित्यनैमितिक कर्म का आनुसंगिक फल है स्वर्ग की प्राप्ति और मुख्य फल है चित्त शुद्धि और सकाम कर्मों का आनुसंगिक फल होता है चित्त की शुद्धि वो धीरे धीरे होती है और नहीं तो एकदम सकाम कर्म कर रहा था वह सहसा निष्काम कैसे बनेगा तो अनेकों जन्मों से सकाम कर्म करते करते करते वो जो चित्त को शुद्ध करने वाला आनुषंगिक फलांस है अपूर्वांस है वह एकत्रित होता है चित्त को शुद्ध करने के लिए तो चित्त शुद्ध हो जाता है उसका और शुद्ध चित्त में विचार आ जाते हैं अंदर से कि क्या यही जीवन है कि यहाँ आओ कुरवते कर्म भोगाय कर्म कर च भुंजते पुण्य कर्म कर लो फिर मनुष्य शरीर छोड़ो स्वर्ग जाओ स्वर्ग से आओ फिर पुण्य कर्म करो फिर स्वर्ग जाओ यही लगा रहेगा या कुछ अलग भी आने जाने से आवागमन से मुक्ति दिला दिलाने वाला भी कुछ साधन है ये अंदर से विचार आते हैं तो निष्काम बन जाता है फिर वो निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है नहीं तो कई बार योगिना कर्म करवंती संगत त्यक्तात्मशुद्ध इत्यादि गीता का जिनका रोज पाठ करने का नियम है ये श्लोक का पाठ करते लेकिन उस अर्थ पर सहसा दृष्टि परिवर्तन लाने वाली दृष्टि नहीं पहुंच पाती जब वो सकाम कर्म का आनुसंगिक फलांश जीवन में आता है तब वो दृष्टि पहुंचती है उस पर और वो परिवर्तन करने वाला परि, वो जो है अर्थ बुद्धि में आता है शास्त्र का फिर वो निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है नहीं तो विषयी और निष्काम कर्माधिकारी में थोड़ा अंतर है ना, वो अंतर तो चित्त में ही है वो चित्त उसका विषय व्यक्ति की अपेक्षा निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने वाले साधक का चित्त थोड़ा परिष्कृत है शुद्ध है वो परिष परिष्कार कैसे हुआ उस उसको परिष्कार करने की साधना कहाँ की उसने वो है सकाम कर्म का ही आनुषंगिक फल वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा एकत्रित होकर के वो फल देता है और नित्यनैमितिक कर्म का अनुसंगिक फल है साक्षात्कार शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य साक्षात्कार होने तक बीच में उसे संसार अंतपाती अधोगति को प्राप्त न होने देना या तो साधक का ही जन्म दिला दें या तो स्वर्गादि में जन्म दिला दें ये अनुसंगिक फल नित्यनैमित कर्म का है मुख्य फल शुद्धि है तो यथा आम्रे यानी आम्रे वृक्ष फलार्थे निर्मित है तो फल के लिए लगाया है छाया गंधौ अनुत्पद्य तो छाया भी और बोर आने पर जो सुगंधि आती है वो सुगंधि भी वो फल भी वो अनुनिष्पादी फल है आनुषंगिक फल है एवं धर्मम चर्यमाणम अर्था अनुत्प्यन्ते नित्य निमित्तिक कर्म का फल बताने के लिए ये दी है स्मृति श्रुति और स्मृति दोनों भी कर्म ना और ये भी इसलिए नित्यनैमितिक कर्म का अनुसंगिक फल होता है ये श्रुति भी कह रही है और स्मृति भी कह रही है ये कह रहे हैं कि धर्मंचर्यमान अर्था अनुत्प्यन्ते तो जो धर्मानुष्ठान कर रहा है नित्यनैमितिक कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो मुख्य फल चित्त शुद्धि के लिए वो कर रहा है लेकिन आनुसंगिक फल अर्थ की प्राप्ति भोगों की प्राप्ति दिव्य भोगों की प्राप्ति ये भी होती है वो अनुसंगिक। फलांश कितना किसके पास है उसके अनुरूप तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए प्रत्यवाय निराशा निदि आचार्य सति अणुपात फलांतर निष्प्यतेत्र दृष्टान तद्यथा यह आप स्तंभ स्मृति का अवतरण है टीका में कि प्रत्यवाय निराशा नि आचार्य सति यानी नित्यनैमित्तिक कर्म कर रहे हैं वो किस लिए प्रत्यवायद दोष की निवृत्ति के लिए तो भी अनु पश्चात फलांतरम निष्पद्यते थे अनुनिष्पादी उसका फलांतर भी होता है इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए दृष्टांत है तद यथा और स्मृति में एक निर्मित पद आया है ना उस निर्मित पद का अर्थ करते हैं आरोपिते सती है लगाया आरोपित करना का अर्थ लगाना कहीं से पौध लाया और अपने जमीन में लगा दिया तो आरोपित कर दिया यानी लगा दिया वो पेड़ तथापि इत्यादि संशयित अभ्यम का अवतरण है इससे पहले बीच में एक पंक्ति है इसको देखिए न च असती सम्यक दर्शने सर्वात्मना काम्य प्रतिषिध वर्जनम जन्म प्रायणांतराले प्राय प्राणे कैनचि प्रतिज्ञा शक्य सुनिपुणा सूक्ष्मदर्शना तो। और एक ये बात बताते हैं कि ये संभव भी नहीं है अज्ञानी के द्वारा सम्य दर्शने असति का मतलब अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ तो उससे पहले अज्ञान अवस्था में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पूरा जीवन निषिद्ध आचरण करना ही नहीं है पाप का आचरण करना ही नहीं है एक भी पाप होने नहीं देना है ऐसा पूरा जीवन जीना संभव नहीं है ये कह रहे हैं कि असती सम्यक दर्शने सर्वात्म काम्य प्रतिषिद्धवर्जनम जन्म प्रायणांतराले कैनचित प्रतिज्ञातुम न चक्यम कोई ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई पाप करेंगे ही नहीं तुमकी तो यह प्रतिज्ञा पूर्ण होना संभव नहीं है हाँ तो कामे कर्म भी उसी में पाप में ही आ जाता हाँ? हाँ? नहीं। नहीं होंगे हाँ हाँ इसलिए गीता में तो भगवान ने कहा न कि सर्व आरंभारी दोषे न ना धुमे धुमेनाग्नि रीवावृता तो सारे कर्म शास्त्रीय अशास्त्रीय न्यूनाधिक दोष से युक्त तो होते ही हैं इसलिए कर्माधिकारी साधक को चाहिए कि अपने सहज कर्म को स्वाभाविक कर्म को स्वाभाविक कर्म का अर्थ है हमारी योग्यता के अनुसार जो हमारा कर्तव्य रूप से शास्त्र के द्वारा बताया कर्म है उसे कहा जाता है स्वाभाविक कर्म सहज कर्म सहजम कर्म कौंते सदोषम अपनी न त्यज वो अपना जो सहज कर्म है शास्त्र के द्वारा बताया गया वर्णाश्रम विहित कर्म उसको नहीं छोड़ना चाहिए हमारे कर्म में दोष हैं दूसरे के कर्म अच्छे हैं ये देख करके स्वधर्म त्याग करे धर्म स्वीकार करे तो दूसरे के दोष दूसरे के धर्म में विद्यमान जो दोष हैं वो दिखते नहीं हैं दूर से पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर के लिए कंकड़ आदि हैं कांटे आदि हैं वो दिखते नहीं हैं हरे भरे पेड़ दिखते हैं लेकिन अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर जंगल में जो कठिनाइयां होती हैं वो पता चलती हैं पहाड़ों में ऐसे ही जब तक हमें दूसरों के कर्म का ठीक ठीक बोध नहीं होता तब तक उनमें दो गुण दिखते हैं अपने कर्म में दोष दिखते है। हैं भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म स्वधर्म दोनों भी दोषयुक्त हैं लेकिन दोषयुक्त अपने कर्म का अनुष्ठान करते हुए मरना भी श्रेयस्कर हैं और परधर्मो भयावह अपना छोड़ करके दूसरे का कर्तव्य करते रहें तो वो भय सम्पादक हैं इसलिए सहजम सहज कर्मकते सदोषम त्यजे तो नसति सम्य दर्शने सर्वात्मना काम्य प्रतिषिधवर्जन जन्म प्रायांतराल कचिद प्रतिज्ञा शक्य <coughs> क्योंकि कहते हैं गत अपि सूक्ष्म अपराध दर्शनात जो कुशल बुद्धि वाले हैं सुनिपुण हैं उनके द्वारा भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अपराध हो जाते हैं भीष्म जैसे के द्वारा भी अपराध हो जाते हैं वो चाहते तो चिरहरन नहीं हो सकता था ना, लेकिन उनकी अपनी जो प्रतिज्ञा है कि गद्दी पर जो भी बैठेगा हस्तिनापुर के उनमें हम अपने पिता की छवि देखेंगे और वेद कहते हैं कि पितृदेवो भव पिता की देवता के तरह आदर करो तो वो धृतराष्ट्र में भी पितृदेवो भाव के अनुसार पहले पिता की दृष्टि कर रहे हैं और फिर उनमें दोस्त देख ही नहीं रहे हैं उनके मोहों के कारण सारा सत्यानाश हुआ तब भी वो दिखाई नहीं वो जो उनका सूक्ष्म अपराध है वो तो कुशल बुद्धि वाले जो होते हैं वे भी कहीं ना कहीं अपराध कर ही लेते हैं गहना कर्म अनुगति भगवान को भी कहना पड़ा न तो सुनिपुणा नाम अपि सूक्ष्म अपराध तो। इसलिए खाली मीमांसक कहें और एक जन्म में मनुष्य से ऐसा हो कि नित्यनितिक कर्म ही करता रहे निषिद्ध कर्म बिल्कुल करे ही ना काम्य कर्म बिल्कुल करे ही ना ये सहसा नहीं बन पाता संभव नहीं हो पाता तो जहां फिर कहीं सूक्ष्म अपराध हो जाते हैं उनका फल भोगने के लिए जन्म तो लेना ही पड़ता है ना है। इसलिए बिना ज्ञान के कर्म मात्र से ही जन्मा, जन्मांतरा भाव की सिद्धि संभव नहीं है संशय का अवतरण है टीका में तथापि काम्यादि कर्म सत्ता निश्चय नास्ती इत्यत आह इति संश मान लिया कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत बीच में निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे काम्य कर्म नहीं करेंगे यह प्रतिज्ञा किसी की सहसा पूरी नहीं होती ये आप कह रहे हो लेकिन मीमांसक कह रहे हैं कि तथापि यह संभव न होने पर भी काम्यादि कर्म सत्ता निश्चय नास्ती उस व्यक्ति के काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म हैं जन्मांतर के हेतु ये निश्चय भी तो नहीं है जो मुमुक्षु बनकर के नित्य निमित्तिक कर्म का अनुष्ठान कर रहा है और काम्य कर्म निषि कर्म अपने तरफ से सतर्क रह करके नहीं कर रहा है वो अज्ञातवशात कहीं हो जाए तो अलग बात लेकिन स्वयं सतर्क होकर के ऐसा कर रहा है तो उसका काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म है ऐसा निश्चायक भी तो नहीं है ये होता है जो पूर्वाग्रह होता है ना वो सूटता नहीं है यद्य पहले निश्चय कर्म से सद्भाव श्रुति बताई लेकिन उससे जो है वो भूल जाता है व्यक्ति क्योंकि पूर्वाग्रह अपने सिद्धांत में रहता है न तो कहता कहते हैं कि काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म का अस्तित्व साधक कोई प्रमाण भी तो नहीं है तो निश्चय नहीं है इस प्रकार की शंका का निराकरण मीमांसकों के करते हुए भास्कर भगवान लिखते हैं कि संसई संशयितव्यन्तु भवती तथापि निमित्ता भाव से एव एवं ये संशय तो किया ही जाता है निश्चय न होने पर भी काम्य कर्म और निषि कर्म के सत्ता का निश्चय न होने पर भी ये संशय हो जाता है कि काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म उसका शेष है ऐसा निश्चय तो क्या नाम संशय तो हो ही सकता है क्योंकि निमित्ता भावस्य से दुर्ज्ञानत्व एवं जो निमित्त है कर्म जन्म का उसका अभाव भी दुर्ज्ञान है सहसा नहीं होता ये नहीं कहा जा सकता कि सारे कर्मों का अभाव हो गया बिना ज्ञान के। ये भी पूरे विश्वास के साथ आप मीमांसक भी निश्चय नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति का एक ही जन्म ऐसा बीतने से सारे काम्य कर्म तथा तो निषिद्ध कर्मों का जन्मांत जन्मांतर के निमित्त का अभाव है ये निश्चय भी तो आप नहीं कर सकते दुर्ज्ञान होने से तो निमित्ताभाव से दुर्ज्ञानत्व एवं अब उ, इसका थोड़ा सा अर्थ करते हैं टीकाकार ज्ञानम बिना देह पाते मोक्ष एवं निश्चय जाए तो वह मुक्त ही हुआ यह निश्चय नहीं किया जा सकता ये निश्चय न होना निश्चय का लाभ न हो पाना ये मीमांसक है और वेदांत में तो यह ब्राह्मी स्थित पार्थ नयना विमुहती स्थित अंत काले ब्रह्म निर्वाणतिश्चित है अंतिम भी अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाए अवद्या का निवर्तक शरीर से प्राण के निकलने से पहले पहले तक तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है यह वेदांत जैसा बताता है ऐसे नित्य नित्यनैमितिक कर्म का अनुष्ठान करता रहा काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म नहीं किए उसके जन्मांतर के निमित्तभूत कर्म का अभाव ही है यह निश्चय मीमांसक पक्ष में नहीं होता और जन्मांतर के हेतुभूत कर्म का अभाव है ये निश्चय नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं हो पाएगी तो ज्ञान विना देह पाते मोक्ष एवं निश्चय अलाभात तत्व क्षति इतिभा अवन से इत्यादि का अवतरण है कि ब्रह्म भिन्नस्य जीवस्य जीव से कर्तृत्वादी स्वभाव से न युक्ता इत्याह न चैती अब जीव को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं मीमांसक भी भेदवादी है ना ब्रह्म से जीव भिन्न है तो ब्रह्म से भिन्न जो जीव है उसका स्वभाव यानी स्वरूप क्या है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि यदि स्वरूप होगा जीव का तो करते हैं फिर कर्ता भोक्ता जिसका स्वरूप है ऐसे ब्रह्म भिन्न जीव के मोक्ष की तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि स्वभाव यानी स्वरूप का कभी नाश नहीं होता स्वरूप छोड़ वस्तु को छोड़कर के नहीं रहता तो कर्तृत्व तो ये ब्रह्म भिन्न जीव का यदि स्वरूप होगा स्वभाव होगा तो वास्तविक हो जाएगा वो जीव को छोड़कर के नहीं रहेगा जीव अपने कोई भी वस्तु अपने स्वरूप को छोड़कर के नहीं रहती तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो यदि ब्रह्म भिन्न जीव का स्वरूप है तो फिर वो कर्ता भोक्ता ही रहेगा उसमें कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो बना ही रहेगा कर्तृत्व भोक्तृत्व बना रहेगा तो कर्ता यही तो संसार है कर्म करते रहो और उनका फल भोगते रहो यही संसार है तो उसकी मुक्ति कैसे हो पाएगी फिर तो जिनके मत में जीव ब्रह्म से भिन्न है और कर्ता भोक्ता उसका स्वरूप है उनके मत में जीव की मुक्ति की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती ये कह रहे हैं कि ब्रह्मिन्न जीवस कर्तृत्वादी स्वभाव स्वभावस्य मोक्षाशा न युक्ता मोक्ष की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है उन्हें इस अभिप्राय से लिखते हैं भास्कर भगवान् न चनभ्युपगम्यम ज्ञानगम्य ब्रह्मात्म स्वभावस्य आत्मनः कैवल्यम आकांक्षि शक्यं च का अन्वय शक्यम के साथ होगा तो ज्ञान गम्य जो ब्रह्मात्मत्व है यानी जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है और औपाधिक स्वरूप कर्ता भोक्ता है वास्तविक नहीं है स्वभाव नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व ये स्वभाव नहीं आरोपित है ये वेदांति मानते हैं और स्वभाव तो है जीव का ब्रह्म ही स्वतः जीव ब्रह्म ही है और उसमें करतापना भुगतापना अंतकरणादि के संसर्ग से आरोपित है कल्पित है ऐसा वेदांती का मानना है अरे इस वेदांत सिद्धांत को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो कहते हैं अनभ्युपगम्य माने वेदांत का जो ये सिद्धांत है कि जीव का स्वरूप ही ब्रह्म है इसलिए वह ज्ञान मात्र से प्राप्त होगा सर्प का रस्सी स्वरूप है इदम का स्वरूप है रस्सी और सर्प तो उसमें आरोपित है तो ईदम अर्थ में आरोपित सर्पत्व की निवृत्ति पूर्वक निवृत्ति ही ईदम अर्थ को रस्सी की प्राप्ति है वह ज्ञान मात्र से तब हो सकती है जब ईदम अर्थ में सर्पत्व को आरोपित मानते हैं और ईदम अर्थ का वास्तविक स्वरूप रस्सी को मानते हैं ऐसे अहम अर्थ जीवात्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व अंतक करनादी उपाधि के कारण आरोपित है और वास्तविक ब्रह्म भाव ही उसका स्वरूप है तो ये मानेंगे तो ज्ञान गम्य हो जाएगा वास्तविक स्वरूप ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा ये कर्तृत्व भोक्तृत्व को आरोपित मानने पर वो तो ज्ञान क्या करेगा आरोपित कर्तव भोक्तृत्व को निवृत्त करेगा स्वाभाविक ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होगा और इस प्रकार यदि स्वीकार नहीं करते हैं मीमांसक अपने पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ने के कारण और वास्तविक ही कर्तृत्व भोक्तृत्व मानते हैं जीव का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप नहीं मानते हो से तो ये आपत्ति आती है कहते हैं कि अनभ्युपगम्य माने ज्ञान गम्य ब्रह्मात्मत्वे कर्तृत्वभोक्तृत्व स्वभाव स्वभावस्य आत्मनः कवल्यम आकांक्षित न शक्यम तो वे फिर वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप जीव का मोक्ष होगा ऐसी आकांक्षा नहीं कर सकते वो मुक्त नहीं हो सकता जीव जिसका वास्तविक स्वरूप कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसके संसार की निवृत्ति नहीं हो पाएगी इसे समझाने के लिए उदाहरण बता रहे हैं अग्नि औष्ण्यवत स्वभाव अपरिहार्यत्वात्। अपरिहार्यवात् तो जैसे अग्नि का औष्ण्य स्वरूप होने से स्वभाव होने से अग्नि अपने औष्ण्य स्वभाव का परिहार नहीं कर सकता त्याग नहीं कर सकता छोड़ नहीं सकता उष्ण पना को उष्णता को अग्नि छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव का स्वभाव होगा तो छूटेगा नहीं फिर वो तो बना रहेगा और कर्तृत्व भोक्तृत्व बना रहे और कहे कि मुक्त है तो, तो जो बद्ध है उसमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है मुक्त में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व तो फिर मुक्ति क्या है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ही तो बंधन है इसे आरोपित मान करके ज्ञान से निवर्त्य मानेंगे वेदांत सिद्धांत के अनुसार तभी मोक्ष उपपन्न होगा अब शायद एत इत्यादि से दूसरी शंका की जा रही है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं हाँ कल अनाध्याय है परसो